भीग जाओगे सर्दी लगे अरे बोले देखा ऐसी ये बूटी को नीचो के दो बूंद ले लेता हूँ ठीक रहता हूँ मैं तो मेरी चिंता मत कर वो तो बूढ़े हो गए पहले जैसे नहीं दिखते वो पहले देखे थे ना चित्रों में ऐसे नहीं है वो हो गए रोम रोमकूप सब सफेद सफेद हो गए थोड़े पतले से भी हो गए कभी बंदर के रूप में आते फिर चना मूँगफली मूँगफली खा के पानी वानी पी के चले जाते रात को दस साढ़े दस आते तो अंधेरे रात को आते तो घूमते चक्कर मारते बोले अंदर कमरे में आ नहीं कमरे में नहीं आता मैं इधर ही घूमता हूँ मैं खुले में जंगल के राजा कमरे में का बंद होंगे वो तो हम हमारे जैसे कमरे में बंद होते हमारे जैसे छोटे लोग कमरे में बंद होते हैं, बड़े आदमी तो बड़े आकाश में रहते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि हरि हरि हरि हरि हरि चलो अब संध्या की बेला है संध्या बंदा करो ठीक है जी तो <laughs> कुछ भी नहीं ओ मुख्यमंत्री अटल प्रधानमंत्री कोई कुछ कोई कुछ अपन तो कुछ भी नहीं। नाढ़ी अजामत के पैसे बचाने के लिए दाढ़ी वाले बन गए ओम ओम ओम ओम ओम करो संध्या प्राणायाम